भाई राम चरण रथि गाई प्रभुमुख कमल तिलोक रह हमी कचु कहि राम करई भ्रात नीति नाना भाति सिखाव नीति हरष तरह नगर के लोग करकल सुर दुर्लभ हो होगा तो अनु सदी मनावत राय श्री रघुवीर चरण तो ये सुख सुंदर सीता जाए व कुशदेव पुराण नए तो गौज जल विनयी गुण मंदिर हरिप्रकृतिम्ब मन होति सुंदर जे जय सुत सब भात नी रे मे रूप गुण श्री लखने रे श्री राम जी राजा हुए उसके बाद क्या व्यवस्था हुई रामराज में क्या करते रहते हैं तो उनका वर्णन किया के भगवान श्री राम जी का पालन करते रहते हैं और सीता जी अपने धर्म का पालन करते रहती उसका भी वर्णन हुआ फिर वर्णन करते हैं भाई लोग तो क्या करते हैं मकरवासी क्या करते हैं ये सब चीज है क्या क्या उनके चरित्र में उनका सबका वर्णन करते हैं सीता जी की बात को देख रहे थे कल ये दो बातें मुख्य थी उनके चरित्र में एक तो वे भगवान श्री राम जी की सेवा में सता रहते हैं उनके चरणों में तीज है निरंतर उनकी सेवा कर लेते हैं में तमाम सेवक सेविकाएं हैं लेकिन वे स्वयं अपने हाथ से प्रति कार्य कार्य करते हैं तो भगवान श्री राम जी का सेवा कार्य क्रम अपने हाथ से करते हैं लेकिन इतना नहीं है कि की केवल भगवान श्री राम जी की सेवा करें उसमें तो उनका तत्व तो समाप्त हो गया दूसरी बात ये भी है कि वो अपनी सासुओं की भी सेवा करते हैं कौशल्या सास वह है कौशल्याद तो माताएं उनके भी सबकी वो सेवा करते हैं हमने घर ही आए और कैसे सेवा करती हैं तो सबके मान मद करके सबके से सेवा करती हैं जैसे भगवान तो की राम की सेवा और कौशल्यामा जी की सेवा अब यदि भी तहजीज देख हैं कि कौशल्यामा तो सीता के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, जब वो विवाह होकर के घर में आता है तब सो उनको अपनी पुत्रियों के समान उनका पालन करते हैं और उनकी देखभाल रक्षा सब इस प्रकार से करते हैं जैसे कि पल के नेत्र करते हैं पल के रक्षा करके नेत्र ऐसे करके उनकी रक्षा करते हैं यानी क्षण क्षण उनकी देखभाल रक्षा में हो रही है ये तो माताओं की ओर से और उनके पुत्रवदी सीता जी जो वो उनकी कौशल्या की सेवा आदि करके बताया कौशल्यामा जी ने बाकी और सुमित्रा जी हैं एकदी जी जी ने सेवा में बहुत तत्ता रहती है सब कार्य उनके शयन करती है और उनको मत और मान नहीं लेकिन हम राजा दिनेश की पुत्री ने अम्बी राजकुमारी और अब हम तो अब तो अब हम सम्राज्ञी हो गयी है भगवान राम चक्रवर्ती राजा हो गए हैं भावन की भरा वरक पत्नी होकर के कह साम्राज्य बन रही है इसलिए हम तो, थे थे तो कुछ कर ही नहीं सकते हमारे सामने एक छोटे हैं ऐसा कोई भाव वो अपनी लिखा स्थान रखी है वही अपना कर्म हो जैसे प्रत्योग तो उसी प्रकार के भाव रखते है ये धर्म का नियम ये है जो जिस स्थान पर है व्यवहार में तिल में कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई समान है तो वहां पर सब लोगों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार सबके साथ में होता है ये को हम अमीर समझाते हैं बराबर के साथ बाजू से कैसा व्यवहार है बड़े जो है, जो है, तो जो है। है, जो से कैसा व्यवहार तो तो है छोटे से कैसा व्यवहार है ये सब कैदाट व्यवहार करते हैं और सबके मूल्य में एक बात ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले ये भी हम सर रामदास के वर्णन में ये समृष्टि है, समदृष्टि जो वो हो मूलमंद है हमें सर मात्र परमात्मा ये सर्वत्र जगत व्याप्त है और सारा जगत उसी पर है जगत में कहीं आपको भला बुरा और छोटा बड़ा लग रहा है तो ये सब सेकेंडरी बात है मुख्य बात जो है कि परमात्मा ये कथन रहे उसी का यह सब नहीं है तो बुद्धि तो तो में प्रधान भाव सम्भाव का है और उसके बाद दूसरा भाव जो ये कि हमसे छोटा है से कल भाव रखो ये हमसे बड़ा है इसका आदर करो ये हमारे समभाव है इसे उस भाव रखो ये सब भाव साथ नंबर टू भाव तो ऐसी व्यवस्था धर्म की व्यवस्थाएं व्यवहार तो की व्यवस्थाएं उसी प्रकार से सीताजी दिन नहीं कर शीलाजी माताओं की भी इस तो प्रकार से सेवा करती है अब कहते हैं भाई की क्या बात वो क्या करते हैं कि भाई लोग ये जितने भी हैं तीनों भाई लोग भगवान राम की सेवा करते हैं वो भी बड़े भाई का आदर सत्कार पूज्य भाव आज्ञा का पालन ये सब हो सब भाई ये सब भाई लिखने हैं भगवान के अनुकूल कोई विरोध भारंज समा कर और अनुकूल होकर के उनकी सेवा ही करते, करते हैं भगवान जैसी सेवा भगवान चाहते हैं उसी प्रकार से भाई लोग रचन करते हैं और रामचरणी अति अधिकारी और उनके सत्य भगवान श्री राम जी के चरणों में अत्यधिक प्रेम और अति अधिकारी के मानी अधिक होती जाती नहीं पहले शुरू शुरू में तो बहुत थी अब साथ रहते रहते रहते रहते, रहते, रहते। ता उसके एक तो संसारी व्यक्तियों के रीति नीति अलग और अध्यात्म की रीति नीति अलग संसार में देखा जाता है इस प्रकार के पहले प्रारंभ में तो बहुत आदर सत्कार भाव और धीरे धीरे करके प्रक्रिया खत्म हो गया और बराबर हो गए नीचे हो गए संस्था का भाव यह है कि जो भाव है उस भाव वो दिनों दिन बढ़ता जाता अधिक अधिक होता जाता है क्योंकि जैसे परमात्मा है परमात्मा तो पहले से ज्यादा बोध होता नहीं है इसलिए परमात्मा जो थोड़ा बहुत बोध हुआ थोड़ा बहुत प्रेम होगा थोड़ा बहुत उसकी सुधा भाव उसमें भी लेकिन जितना इतना करेंगे परमात्मा का ज्ञान और अधिक बढ़ेगा विश्वास उसका और अधिक बढ़ेगा तो तरफ भी और अधिक बढ़ेगी उसमें समर्थन भावी और अधिक बढ़ेगा सागर और बढ़ गया ये सब तब तक परमात्मा और निकट दिखाई देने लगेगा प्रेम उसकी अनुभूत भी होने लगेगी अब क्या हो गया जब परमात्मा स्वयं मनोहर में आ रहा है तब तो उसका प्रेम कोई हो जाएगा तो तब प्रेम बिल्कुल एकदम से तब का प्रेम कदाढ़ेम बनाने के दृष्टि बने जैसे जैसीता होती जाती है उससे जैसे प्रेम बढ़ते ही बढ़ता जाता है संसारी व्यक्तियों के जीवों पर यह बात होती है तो कोई व्यक्ति को बहुत अच्छा दिखाई देता है ग्रमान दिखाई देता है एक बार मिले तो उसमें अपना खजा खजा बैठा हुआ है और उनका भी कम है धीरे से कोई सभ्यता से दूर दिया तो तो था, बड़ा अच्छा आदमी है एक बार ऐसी एक बार देख करके चित्र बदू और उसके साथ बदा संबंध जोड़ते हैं देखा है, है वो भी कमी कमी जाती होली है तो मुख्यमंत्री दिक से बोल दो करीरे शिविर होली बहुत अच्छी बनी तो है, दिन्त दिन्त दिन्त दिन्त दिन्त और जहाँ घर आये उसके बाद में जहाँ दो चार तीन दस महीने दो महीने बीते और जहाँ उसने बोलना शुरू किया और जहाँ उसने अपना गुरु दिखाना शुरू किया क्योंकि उसकी प्रगति हुई और साथ जितना जितना सबका आगर सत्कार का भाव समाप्त हो जाएगा तो देखो संसार की मसायल से संसार में मौके लगाकर को ऊपर से दिखा लेता और जहाँ उत्तर गया था तहाँ राष्ट्रीय सभी खुल लेंगे उसके पासिते पासिते पासिते पासिते साथ उनके बाद उसका मुनि है लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है परमात्मा तो शच्चिदानंद स्वरूप आनंद खन उसने तो जितनी दूर है तो उसमें प्रेम कम है जैसे तो निकट होते जाते हैं दिनों दिन उसका प्रेम बढ़ते ही जाता है उसमें आदर भाव उसकी सेवा भाव दिनों दिन बढ़ते ही जाते हैं परमात्मा अनंत है और अपने आप में पूर्ण है से प्राप्त करके देखते आराधित हो जाता है आनंदित हो जाता सब प्रकार से उसके समर्पण की भाव उसमें अंदर आ जाता अगर अंदर में अध्यान गीता भगवान कहते हैं कि जो भी जो इस प्रकार से जानता है वो तो क्या करता है वो तो फिर तो सब तो प्रकार से सब भाव से मेरा कम करता तो तो तो है क्योंकि जानने की बात है अभी परमात्मा को जानता है तो परमात्मा का करेगा उसकी सेवा करेगा लेकिन जो जानता तो नहीं बहुत कार्य करेंगे की बात कहते हैं कि भाई लोग तीनों भगवान की निरंतर सेवा करते हैं और दिनों दिन उनका चरण में प्रेम बढ़ती जाती है और प्रभु मुख कमल के लोग अगर ही अभी देखो तो इनके सेवा तरीका वो स्वयं ये सब तीन तो भाई तीनों भाई भगवान श्री राम जी के मुख कमल की तरफ देखते हैं देखते रहते हैं कि मैंने उनकी करते रहते हैं कब क्या आप जानते हैं ऐसा नहीं है कि काम करने वाले सेवक हो तो संसारी सेवक की क्या दशा होगी अगर सेवा करने वाला व्यक्ति है तो वो स्वामी की आंख बचाएगा आँख बचाना कि नहीं सामने व्यक्ति के न पड़ो तो कोई काम बता दिया आप समझो कि भगवान के साथ में भी उनके जो है सेवा करने वाले सीताजी हों भाई हो ऐसे करते हैं कि आंख बचाए जाए दूर दूर भागते हैं तो गौतम वो कहते हैं उनके ये वो प्रभल मुक्कमल कत ही वो, वो सदा भगवान के सामने रहते हैं और उनके मुक्कमल की तरफ देखते रहते हैं और ये देखते थे कवम कृपा अभिमेन्नी वे तो बड़े आदर के साथ इस बात के लिए इच्छा करते कभी भगवान के कहे तो उनकी सेवा तो करने, करने के लिए और पहले ही हम करने को तैयार वहां से निकल हुए लक्ष्मण जी से कह जाए कि गर्व जी से कह जाए कि सबसे कह जाए और अपने जन कितने सेबत तो है भगवान किसको बना लें किसको आज्ञा दे दें तो वो तो ये देखते हैं कि भगवान जिसको कुछ करने के लिए आज्ञा दे वो उसके लिए प्रसन्न हो गया उसके लिए वरदान हो गया उसके लिए तो आने की बात हो कि भगवान ने कहा से उसके लिए कुछ करने भाव प्रदान भाइयों तो को प्रेम भाव सब ऐसे यहाँ प्रीति के मन स्ने छोटों को तरफ बड़ो से उनमें भक्तिभाव आदर भाव प्रेम के दो लोग बड़ों में प्रेम भक्तिभाव छोटों में प्रेम स्ने तो ये सुना के देखते हैं इस हाथ में के छोटे भाइयों में भगवान का स्ने और सूर्य का लक्षण क्या है प्रेज दिखाते हैं अगर कोई छोटा पर प्रेम करे तब तो प्रेम की पहचान ये है कि नाना शांत से ये प्रेम का प्रति जब प्रेम उत्पन्न होता है छोटों तो पर तब हमें कुछ न कुछ उनको शिक्षा देते हैं आशीर्वाद देना शिक्षा देना ये गोद छोटे ऊपर प्रीत का प्रकार है जबकि प्रीत छोटों पर की तो चलिए उनको जो है कुछ आशीर्वाद हो कुछ शिक्षा दो अपने जीवन के जो अनुभव हैं पड़े हैं तो ज्यादा अनुभव प्राप्त हो किया ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो किया आप ट्रांसफर करो अब जो छोटे होंगे उनको कुछ न कुछ देसारी लोग जैसे छोटे लोगों को कुछ पक्षों को खाली के दे दिया कुछ और पड़े हुए तो कुछ पैसा दे दिया मिट्टी की तरह क्षमते लेकिन इस का सबसे उत्तम लक्षण जो भगवान दिखाते हैं तो उनको शिक्षा शिक्षा से और कोई दान नहीं मन उनको किस प्रकार पढ़ो कैसे उठोगे बैठो कैसे बोलो चलो कहीं कैसे जीवन जीवो ये सब लिखा को सिखाते हैं सबसे उत्तम दान सबसे उत्तम उनको जो पारितोषिक पुरस्कार प्रेम प्रदर्शन एक भगवान ने दिखा ये दिखाया जिस प्रकार नगर की योगा अभी तक अभी तो भाइयों की बात हो गई नगर की बात नगर के सदा आज समान रहते हैं और पहले सकल स्वरूख होगा जितने मेरे से लोग अयोध्या आती है ये सब लोगों को सुखुर्लब्ध होता है जैसे भगवान सुन जी की बात कहते तो हैं कि भगवान राम मैं तो करना सी ये उनको भोग कैसे प्राप्त है पुरंदर के समान मत इंद्र के समान तो भगवान राम इंद्र जुलना कर दी तो नगरवासियों की तुलना देवताओं से करोगे यही देवता लोग हैं जितनी देवताओं को सुख प्राप्त नहीं है उससे ज्यादा ये इनको प्राप्त है कल सकल सुख दुर्लभ होगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो खूब इनको प्राप्त होगा आज सकल विधि मनागतरण जी सब अंका राशि दिन रात ब्रह्मा जी प्रेणी मनाते रहते हैं इसी अगर तुझे चरण और पिछाण ही है बस ये चाहते भगवान राम सदा राजा बने रहे और हमारा श्रेणी भगवान श्री राम के चरणों में सदा बना रहे हम उसी आनंद में जीवन जीते रहे सदा इस प्रकार का सुख प्राप्त होता रहे एक बात और भी तो उनका भाव लिए तो कि सुख हमें बहुत मिल गया लेकिन कभी हो अपनी तरफ हमारी चुनाव आकर्षित करिए और हम भोगों में रमण करने लगे और हम गुम भगवान को तो सुखदाता से मनाते रहते हैं स्वरूप सुख तो बहुत मिल रहे से मिल रहे लेकिन अब हमारी बुद्धि भगवान राम की चरणों में लगी रहे वो विचय भोगों में रमण नाथ करो तुलसीदास इसी तरह इसमान लिखित खुर्सीदार एक, एक चौबाई में एक एक तो बने के ऊपर तो सत्यीवन तो के जितने मार्ग, इतने सिद्धांत हैं वो कार्य नाना प्रकार को कहते रहते हैं अन्य व्यक्ति को भगवान की कृपा से बहुत धन सम्पत्ति मिली तो उसका काम भी नहीं तो संपत्ति में दूर भी आए और नाना प्रकार के दोष दूर में प्राप्त करें क्लबों में ज्यादा और घरा फिरनाचना कूदना और दूर्ज क्या रखा हुआ ज्ञान में क्या रखा हुआ भक्ति में किस प्रकार की बुद्धि हो गई तो उसका उसने धर्म क्या दिया उसका विनाश कर दिया वही धन सम्पत्ति उसके लिए एक प्रकार का काम है और उसका उसने विनाश अब भगवान से यही मनाते रहे कि संपत्ति सुन ली लेकिन इसमें हमारी आसक्ति न हो जाए उसमें हम लिप्त न हो जाए भगवान की तरह हमारा फिर सबसे आधा करते हुए परमात्मा की राजे बढ़ते हुए जीवन का वही बच्चा हम प्रकाश नहीं तो देखो आज दिखाए कह देते हैं क्या दिल तो सुंदर सीता जाए रे अब सीताजी के दो पुत्र इसके इस तो अब इसके मायने कोई कुछ हो गए ही बोल दिया इसका का कोई जगह परिक्याग होने वाला नहीं अब आपकी इच्छा करो की कथा आएगी बात को कही करेंगे की सीता का भगवान राम ने किया और बाद में आश्रम में गए तक पूर्ण होने वाला नहीं हो गए तो पूर्व कहते हैं तो सुंदर सीता जाए नौ कहा जी ये तो जुड़े दो, दो पुत्रों के नाम बता दिए प्राण सभी जगह प्राण भगवान की कथा जगह तो, तो आप भी आता है तो दो पुत्र हुए सीताजी के दो पुत्र हुए बड़े का कुछ, नाम का है। तो था कुछ तो छोटे का नाम था लव लव यहाँ पहले बोल तो चुका है कि लव छोटा था और खुश बड़े इस प्रकार से खुश और लव ये दो पुत्रों का हो जाए अहंकार हो जाए हर इंसान मुझे पौध हरा सकता है वहां तक मुझे कौन नहीं आ रहा है लेकिन ये भाव बन रही है उसके साथ दूसरा गुण भी साथ साथ मरीजता भी करो नम्रता करने अपनी विजयी होने का अहंकार है तो ये अध्यात्म की महिमा यही है कि जहाँ एक गुण उत्पन्न होता तो अहंकार उत्पन्न करके उसका जो है वो पैदा हो जाता है और वो भी पूर्व बन जाता है लेकिन में ऐसा है कि तो जो गुण उत्पन्न हुआ उसके साथ दूसरा गुण आकर के उसको सपोर्ट करता है उसको शक्तिशाली बनाता है इसलिए लौकिक प्रथा दूसरी है और आपकी प्रथा भी इन जीवन की दूसरी है कि आप यात्रा अपने मन से तुलना करते हुए संसारण क्या होता है और संधारण क्या, क्या करते हैं वैसा क्यों होता है क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की रूपरेखा और सतरे विधान कैसे हुए कहते हैं हर प्रतिबिंब मैं ना कि सुंदर दोनों बड़े सुंदर जैसे भगवान राम सुंदर है अब कभी सौंदर निधन है ऐसे दोनों पुत्र भी बड़े सुंदर होंगे दोनों सुंदर कैसे हो गए तो आप तर्पण भी अपना अगर कोई सुंदर प्रतिबिंब को अपना दर्पण में देखेगा कैसे दिखाई देगा दिखाई देगा और प्रूफ अपना दर्पण में देखेगा तो प्रूफ दिखाई देगा प्रतिबिंब तो वैसे ही है तो सभी प्रतिबिम्ब दिखाई देगा मानते कहते हैं जैसे भगवान सुंदर है ऐसे तो ये खुश और लव ये दोनों पुत्र उनके हुए दूसरी प्रकार में बड़े सुंदर दिखाई देव के समान प्रतिबंध के दृष्टांत मे समझनी सुंदर हुए तब पेरिस सुनते आ रहे हैं भगवान राम बड़े सुंदर बड़े सुंदर सुंदर कम उनके अगर सुंदर मुख्य सुंदर सभी शब्दों के जान्य सभी सुंदर सुंदर सुनते आ रहे हैं तो इसके मैंने जैसा सौंदर उनका वैसे समझ लो संस्कृत में जाएंगे उसका भी उसी प्रकार है लेकिन में का सब कभी कभी यह प्रयोग ऐसे तुलसीदार कर देते हैं तो यहाँ ये होता है जो भगवान राम को परभ्रम परमात्मा है उनके पुत्र कैसे होंगे तो उनके पुत्र कोई लौकिक पत्र नहीं हुए जैसे संसार में संसारी व्यक्तियों के पुत्र होते ऐसे पुत्र नहीं किए इनके उनका पुत्र जो हुए वे जनप्रतिनिधि के रूप में हुए देखो जैसे गीता वो कभी प्रवेश कर ले प्रवेश किया जो क्या कि तात्पर्य क्या कर दी है तब उन्होंने बताया कि प्रवेश इसका ऐसा ही है जैसे किसी दर्पण में किसी का मुख प्रविष्ट हो जाए आप दर्पण हो जाए आपका मुख दर्पण में प्रविष्ट हो जाए तो देगा समस्त एक यही तरीका दिखाई दिया कि सर्व्यापी अनंत परमात्मा है अगर वो भी प्रविष्ट करनी होता है तो तत्प्रीम के रूप में है बजिए कित का सिद्धांत जो जीवन जितने हैं वो सब परमात्मा के प्रतिबिंब हैं और इसीलिए ये सब पुत्र हैं सब परमात्मा के पुत्र सप्राणी क्या है कि अभी सब परमात्मा के ही प्रतिबिंब हैं तो उस अग्रीम बात के सिद्धांत भी तुलसीदार के बोलते रहते हैं किस पाप को स्वीकार करते हैं उदाहरण भी देते हैं जीव रंगे सबको की प्रधान परमात्मा को सूर्य है परमात्मा है यदि पृथ्वी के ऊपर देखो तो जितनी जलाशय होंगे, उतनी जगह सूर्य का प्रतिबिंब बिंद दिखाई देगा तो प्रतिबिंब और है कोट जिम रंग कोट कल प्रतिबिंब करो इसी प्रकार जीव अनेक जीव अनेक एक श्रीकंता श्रीकंतमा भगवान नारायण का एक है परमात्मा और जीव अनेक सबग से प्रतिबिंब इस प्रकार से का परमात्मा का संबंध भी विस्मण रखें जो शैंकर जो के प्रति भी जाते हैं याद रखने के लिए वहां काम आप मिल सकते हैं जब वहां समुदाय ली के देखो परमात्मा आनंद स्वरूप है लेकिन जीव उसी का प्रतिबिंब है तो भी आनंद स्वरूप होना चाहिए देखो आनंद स्वरूप है और दिन भी आनंद स्वरूप चाहिए लेकिन उसके साथ अच्छा समस्या है सूर्य है सूर्य पानी में पतजंगित होता है तो सूर्य का प्रभाप तो पतलित हो जाता है लेकिन सूर्य का ताप में पतजंगित हो उसमें दर्शन में दिखाई दे सकता है आप समय काला काजल लगाया हो तो दस फ्रम में देखो कागज दिखाई देगा काला ताला लेकिन जरा आप लगा करके टिकली के काजल कागल लगा करके क्या जल्द पछली अपनी देखो तो आपको उसमें दिखाई देगी कि आप टिकली लाल हो कि आपके हाथों में काजल ताला है दिखाई पश्ली वहां भी दिखाई देगा लेकिन वहां कलर पुत्र सभी भाई नहीं चलो जैसे भगवान दान के हुए ऐसे भरत के भी हुए लक्ष्मण के हुए शतगुरु के भी हुए सब कमे सब दो पुष्प सीता जी से पैदा हुए लेकिन दो गोपल हुए तो सब भाई नहीं चलिए उसी राश की भी जगत क्या है भय रूप गुणशील गेरे है ये सब के सब रूप गुणशील ये सब खूब है सब रूपवान सभी पुत्र सभी गुण निधान भी है सभी सिंह निधान है खूब बहुत अधिक तो ज्ञान की आज दीपे अग अग बताते हैं पीड़ित भगवान राण को स्मरण बताते हैं अब चरित्रों की कथा गलत हो गई तो कि कौन जाकर रहा में बर्बादी बातचीत क्या हो रहे हैं तो धीरे हमारा ध्यान लौकिक पक्ष की तरफ हो गया तो तुलसीदास ये भी साथ देगा लौकिक पक्ष में कथा लोग लौकिक पक्ष में भी रमाण करते रहो कथा में लोक भुष्टी से आ जाओ भगवान का स्मारण करो ये भगवान काम चाहे तो तुरंत भगवान के निर्गुण जो परम परमात्मा तो का है तुलसीदास तो का तो स्नान तो कराने भगवान राम के आसंद हो वो पौनिक ज्ञान गिरा जो दीद अज है वो तो ज्ञान पानी इंद्रियों के अतीत है अज है जिनका कि नहीं होता ये है और माया गोरपाप तो माया के परे मन के परे में तीनों गुणों के परे हैं ऐसे भगवान हैं और सौ सती धन वे भगवान स्वस्वरूप चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप में ऐसे भगवान में और कर्म चरित अवतार बस वेद नीर धारण करके